महाभारत शांति पर्व सतपंचा सत्यमोध्याय युधिष्ठिर के पूछले पर भीष्म के द्वारा राजधर्म का वर्णन राजा के लिए पुरुषार्थ और सत्य की आवश्यकता ब्राह्मणों के की अदंडीयता तथा तो राजा की और मृदुता से प्रकट होने वाले दोष वैसंपान वाच अनुमान्य वै सम्पान जी कहते राजन तदनंतर भगवान श्री कृष्ण और भीष्म को प्रणाम करके युधिष्ठिर ने समस्त गुरुजनों की अनुमति ले इस प्रकार प्रश्न किया युदिच वै परमो धर्म विदो भारं बोले पितामह विद्वानों की यमान्यता है कि राजाओं का धर्म श्रेष्ठ है मैं इसे बहुत बड़ा भार मानता हूँ अतः भोपाल आप मुझे राज धर्म का उपदेश कीजिए राज कीजिएमह जीवलोक राजधर्म पराजन पितामह राजधर्म संपूर्ण जीव जगत का परम आश्रय अतः आप राजधर्मो का ही विशेष रूप से वर्णन कीजिए त्रिवर्गो ही समसक्तो राजधर्मे शुकौरव मोक्ष धर्म सेकलोत्र समात कुरुनंदन राजा के धर्मों में धर्म अर्थ और काम तीनों का समावेश है और यह स्पष्ट है कि संपूर्ण मोक्ष धर्म भी राज धर्म में निहित है यथा ही रमयो स्वस्थुशो यथा नरेंद्र धर्मोलोक तथा प्रग्रहणम स्मितम्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 उसको नियंत्रित करने में समर्थ माना गया है तत्रचे धर्मे राजस्य लोकस्य संस्था न भवे च व्याकुली प्राचीन सेवित उस में यदि राजा मोहवश प्रमाद कर बैठे तो संसार की व्यवस्था ही बिगड़ जाए और सब लोग दुखी हो जाए उदयन ही यथा सूर्यो नुभम तपह राज था लोक्यं निक्षिपंत शुभा गतिं जैसे सूर्य उदय होते ही घोर अंधकार का नाश कर देते हैं उसी प्रकार मनुष्यों के अशुभ आचरणों का जो उन्हें पुण्य लोकों से वंचित कर देते हैं निवारण करता है उदग्रे राजधर्मानम पितामह प्रो भरत श्रेष्ठ तम हि धर्म भृताम भर श्रेष्ठ पितामह आप सबसे पहले मेरे लिए राज धर्मों का ही वर्णन कीजिए क्योंकि आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं आगमस्य पर सर्वेशम न परम तप भवंतम भी परम बुद्धो वास्तुदेव भी मन परम तप हम सब लोगों को आपसे ही शास्त्रों के उत्तम सिद्धांत का ज्ञान हो सकता है भगवान श्री कृष्ण भी आपको ही बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं भीष्म नमो धर्माय महते नमः कृष्णा वेद ते ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत धर्मा वक्षा शाश्वता ने कहा महान धर्म को नमस्कार है विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके सनातन धर्मों का वर्णन आरंभ करूंगा शनुका नृत्यम्चान्य अब तुम नियम पूर्वक एकाग्र हो मुझसे संपूर्ण रूप से राज धर्मों का वर्णन सुनो तथा और भी जो कुछ सुनना चाहते हो उसका श्रवण करो आदा श्रेष्ठ राजम्या पुरुष्रेष्ठ राजा को सबसे पहले प्रजा का रंजन अर्थात उसे प्रसन्न रखने की इच्छा से देवताओं और ब्राह्मणों के प्रति शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वर्ताव करना चाहिए अर्थात वह देवताओं का विधिपूर्वक पूजन तथा ब्राह्मणों का आदर सत्कार करे दैवता न्यर्चिव ब्राह्मणाश्चद्व आ जाति धर्म से भोजन देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन करके राजा धर्म के ऋण से मुक्त होता है और सारा जगत उसका सम्मान करता है उत्थान सदा पुत्र था युधिष्ठिर नुत्थान अमृत दैव रा अर्थम प्रसाद बेटा युधिष्ठिर तुम सदा पुरुषार्थ के लिए प्रयत्नशील रहना पुरुषार्थ के बिना केवल प्रारब्ध राजाओं का प्रयोजन नहीं सिद्ध कर सकते साधारण पौरुषम हे परम मंडे यद्य की सिद्धि में प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये दोनों साधारण कारण माने गए हैं तथा फिर मैं पुरुषार्थ को ही प्रधान मानता हूँ प्रारब्ध तो पहले से ही निश्चित बताया गया है विपन्ने चमारंभे संतापम आत्म वही कृथ घटस्व सदात्में अतः यदि कार्य पूरा न हो सके अथवा उसमें बाधा पड़ जाए तो इसके लिए तुम्हें अपने मन में दुख नहीं मानना चाहिए तुम सदा अपने आप को पुरुषार्थ में ही लगाए रखो यही राजाओं की सर्वोत्तम नीति है न्यादे कि सत्य के के सिवा दूसरी कोई वस्तु राजाओं के लिए सिद्धिकारक नहीं है। सत्य राजा लोक और परलोक में भी सुख पाता है ऋषि राज्य में तथा परम सत्यास कारणम राजेंद्र ऋषियों के लिए भी सत्य ही परम धन है इसी प्रकार राजाओं के लिए सत्य से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं है जो प्रजा वर्ग में उसके प्रति विश्वास उत्पन्न करा सके गुणवान इंद्रिय सुदर्श स्थल जो राजा गुणवान शीलवान मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला कोमल स्वभाव धर्मप्राण देखने में प्रसन्नमुख और बहुत देने वाला उदार है वह कभी राजलक्ष्मी से भ्रष्ट नहीं होता और आर्ज सर्व कार्य सुनंद विचारे त्रय संवरण कुरनंदन तुम सभी कार्यों में सरलता एवं कोमलता का अवलंबन करना परंतु नीतिशास्त्र की आलोचना से यह ज्ञात नहीं होता है कि अपने छिद्र, अपनी अपने छिद्र, मंत्रणा तथा इन तीन बातों को गुप्त रखने में सरलता का अवलंबन करना उचित नहीं है मृदु ऋषि राजा सतम लंघते सर्वश तक्षणाचोद राजा सदा सब प्रकार से कोमलता पूर्ण बर्ताव करने वाला ही होता है आज्ञा का लोग कर जाते हैं और केवल कठोर करने से भी सब लोग होते हैं अतः तुम कठोरता और कोमलता दोनों का अवलंबन करो अदंडशते पुत्र विप्राश्च दाम भूत में लोके ब्राह्मणो नाम पांडव दाताओं में श्रेष्ठ बेटा पांडुकुमार युधिष्टिर तुम्हें ब्राह्मणों को कभी दंड नहीं देना चाहिए क्योंकि संसार में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ प्राणी है मनुनाचराजेन्द्र गीतो श्लोको महात्मना धर्मेशभ्य हृदुकृसी राजेंद्र कुरनंदन महात्मा मनु ने अपने धर्मशास्त्रों में दो श्लोकों का गान किया है तुम उन दोनों को अपने हृदय में धारण करो छत्रम अभ्योग्रमतः छोत्थितेज स्वासियो अग्नि जल से क्षत्रि ब्राह्मण से और लोहा पत्थर से प्रकट हुआ है इनका तेज अन्य सब स्थानों पर तो अपना प्रभाव दिखाता है परंतु अपने को उत्पन्न करने वाले कारण से टक्कर लेने पर स्वयं ही शांत हो जाता है अयोहन हन्यते जब लोहा पत्थर पर चोट करता है आग जलन जल को नष्ट करने लगती है और क्षत्रि ब्राह्मण से उद्देश करने लगता है तब ये तीनों ही दुख उठाते हैं अर्थात ये दुर्बल हो जाते हैं एवं कृप्वा महाराज नमस्या ब्रह्मा ब्रह्म दिजश्रेष्ठा धारियंते समर्चिता महाराज ऐसा सोचकर तुम्हें ब्राह्मणों को सदा नमस्कार ही करना चाहिए क्योंकि वे श्रेष्ठ ब्राह्मण पूजित होने पर भूतल के ब्रह्म को अर्थात वेद को धारण करते हैं एवं चरव्याघ्र लोक त्रैविधातक निग्रहयाव सतत बाहुभ्यादृशा पुरुष सिंह यद्यपि ऐसी बात है तथापि यदि ब्राह्मण भी तीनों लोगों का विनाश करने के लिए उद्यत हो जाए तो ऐसे लोगों को अपने बाहुबल से प्राप्त करके सदा नियंत्रण में ही रखना चाहिए श्लोको चो गी पुराता महर्षि तो निबोध महाराज तमेकाग्र मना तात इस विषय में दो श्लोक प्रसिद्ध है जिन्हें पूर्व में महर्षि शुक्राचार्य ने गाया था महाराज तुम एकाग्रचित्त होकर उन दोनों श्लोकों को सुनो उद्यम्य श्रमातम धर्मापेक्षी धर्म वेदांत का पारंगत विद्वान ब्राह्मण ही क्यों न हो यदि वह शस्त्र उठाकर युद्ध में सामना करने के लिए आ रहा हो तो धर्म पालन की इच्छा रखने वाले राजा को अपने धर्म के अनुसार ही युद्ध करके उसे कैद कर लेना चाहिए विनश्यमान धर्मं जी जो भिछे स धर्म न ते न धर्म मृक्षते जो राजा उसके द्वारा नष्ट होते हुए धर्म की रक्षा करता है वह वह है, अतः अच्छा उसे मारने से धर्म का नाशक नहीं माना जाता वास्तव में क्रोध ही उनके क्रोध से टक्कर लेता है एवं चैव न यह सब होने पर भी ब्राह्मणों की तो सदा रक्षा अच्छा ही करनी चाहिए यदि उनके द्वारा अपराध बन गए हो तो उन्हें प्राण प्राणदंड न देकर अपने राज्य की सीमा से बाहर करके छोड़ देना चाहिए अभिशस्त कृपाए ते ब्रह्मग्ने गुरुतल पे भ्रूण हत्ये तथे च राजदृष्टे चिप्रशिया विसर्जनम विधेयत इनमें कोई कलंकित हो तो उस पर भी कृपा ही करनी चाहिए ब्रह्महत्या गुरुपत्नीगमन भ्रूणहत्या तथा राजद्रोह का अपराध होने पर भी ब्राह्मण को देश से निकाल देने का ही विधान है उसे शारीरिक दंड कभी नहीं देना चाहिए दयिताश्चरास्ते स्योभक्तिम्थ्वेश नक्रोश परमो पुरुष संचयात जो मनुष्य ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखते हैं वे सबके प्रिय होते हैं राजाओं के लिए ब्राह्मण के भक्तों का संग्रह करने से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है महाराजा महाराज मरु अर्थात जल रहित भूमि जल पृथ्वी वन पर्वत और मनुष्य इन छह प्रकार के दुर्गो में मानव दुर्ग ही प्रधान है शास्त्रों के सिद्धांत को जानने वाले विद्वान उक्त सभी दुर्गों में मानव दुर्ग को ही अत्यंत दुर्लघ मानते हैं नित्यं धर्मात्मा राजा रंजती प्रजा अतः विद्वान राजा को चारों वर्णों पर सदा दया करनी चाहिए धर्मांत्यवादी नरेची प्रजा को प्रसन्न रख पाता है न नित्यं पुत्र समंततः राजा बेटा तुम्हें सदा और सब और सब ही बने रहना चाहिए क्योंकि क्षमाशील हाथी के समान कोमल स्वभाव वाला राजा दूसरों को भयभीत न कर सकने के कारण अधर्म के प्रसार में ही सहायक होता है बारहस्पत शास्त्रे श्लोको निगति पुराण महाराज तगत महाराज इसी बात के समर्थन में बारहस्पत्य शास्त्र का एक प्राचीन श्लोक पढ़ा जाता है मैं उसे बता रहा हूँ सुनो समृपम नृत्य गजस्वेक्षति नीच मनुष्य क्षमाशील राजा का सदा उसी प्रकार तिरस्कार करते रहते हैं जैसे हाथी का महावत उसके सिर पर ही चढ़े रहना चाहता है तस्मा नव मृदुन्यम तक्षण नए नृप वा वास्नाक श्रीमान न शीतो न चर घर जैसे वसंत ऋतु का तेजस्वी सूर्य न तो अधिक दंडक पहुँचाता ठंडक पहुँचाता है और न कड़ी धूप ही करता है उसी प्रकार राजा को भी न तो बहुत कोमल होना चाहिए और न अधिक कठोर ही प्रत्यक्षेण अनुमान तथोपम्यागमे परीक्षास्ते महाराज स्वे परे चित्यस महाराज प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और आगम इन चारों प्रमाणों के द्वारा सदा अपने पराये की पहचान करते रहना चाहिए व्यसना चर्वाणी तेता भूर दक्षिणा न चै न प्रयुजेता संगम तो परिवर जय प्रचुर दक्षिणा देने वाले नरेश्वर तुम्हें सभी प्रकार के व्यसनों को अर्थात व्यसन अठारह प्रकार के बताए गए हैं उनमें दस तो कामज है और आठ क्रोधज शिकार जुआ दिन में सोना परनिंदा स्त्री सेवन मद वाद्य गीत नृत्य और मदिर ये दस कामज व्यसन बताए गए हैं चुगली साहस द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थदूषण वाणी की कठोरता और दंड की कठोरता ये आठ क्रोधक व्यसन कहे गए हैं त्याग देना व्यसनों को त्याग देना चाहिए परंतु साहस आदि का भी सर्वथा प्रयोग न किया जाए ऐसी बात नहीं है क्योंकि शत्रु विजय आदि के लिए उसकी आवश्यकता है अतः सभी प्रकार के व्यसनों की, की आसक्ति का परित्याग करना चाहिए लोकस्य लोकस्या व्यसनीम परभूत च लोकम च्योतिदेशी महीपति व्यसनों में आसक्त हुआ राजा सदा सब लोगों के आनंदर अनादर का पात्र होता है और जो भूपाल सबके प्रति अत्यंत द्वेष रखता है वह सब लोगों को उद्वेग युक्त कर देता है भवितम सदाजा गर्भिणी सधर्मिणाम कारणम च महाराजा सुन देश महाराज राजा का प्रजा के साथ गर्भिणी स्त्री का सा बर्ताव होना चाहिए किस कारण से ऐसा होना उचित है यह बताता हूँ सुनो यथा ये गर्भिणी हिवा स्व प्रिय मनसोनुगम गर्भ से हितते तथा राजाप्य संशय वर्तितव्यम कुरु श्रेष्ठ सदाधर्मावर्तिना प्रियंत तो परतज यदि योकम भव जैसे गर्भवती स्त्री अपने मन को अच्छे लगने वाले प्रिय भोजन आदि का भी परित्याग करके केवल गर्भस्थ बालक के हित का ध्यान रखती है उसी प्रकार धर्मात्मा राजा को भी चाहिए कि निसंदेह वैसा ही बर्ताव करे कुरुश्रेष्ठ राजा अपने को प्रिय लगने वाले विषय का परित्याग करके जिसमें सब लोगों का हित हो वही कार्य करे न संत्याजम च ये धैर्य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 धीर से स्पृष्ट भयम क्वचे पांडुनंदन तुम्हें कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए जो अपराधियों को दंड देने में संकोच नहीं करता और सदा धैर्य रखता है उस राजा को कभी भय नहीं होता परिहास भुत्यथम वरह कर्तव्यो राजु वक्ताओं में श्रेष्ठ राज तुम्हे सेवकों के साथ अधिक मजाक नहीं करना चाहिए इसमें जो दोष है वह मुझसे सुनो। राजा चिष्ठंते जीविका चलाने वाले सेवक अधिक मोह लगे हों जाने पर मालिक का अपमान कर बैठते हैं वे अपनी मर्यादा में स्थिर नहीं रहते और स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करने लगते हैं प्रेषमाणा विकल्पंते हंत वे जब किसी कार्य के लिए भेजे जाते हैं तो उसकी सिद्धि में संदेह उत्पन्न कर देते हैं राजा की गोपनीय त्रुटियों को भी सबके सामने ला देते हैं जो वस्तु नहीं मांगनी चाहिए उसे भी मांग बैठते हैं तथा राजा के लिए रखे हुए भोज पदार्थों को स्वयं खा लेते हैं राज्य के अधिपति भोपाल को कोसते हैं उसके प्रति क्रोध से तमतमा उठते हैं घूस लेकर और धोखा देकर राजा के कार्यों में विघ्न डालते हैं जर्जर स्त्री जाली आज्ञा पत्र जारी करके राजा के राज्य को जर्जर कर देते हैं रणवास के रक्षकों से मिल जाते हैं अथवा उनके समान ही वेशभूषा धारण करके वहाँ घूमते फिरते हैं वन तम कुर्वते च तद्वचः राजा के पास ही मुंह चाध निर्ज लेते और थूकते हैं मुंह लगे नौकर लाज छोड़कर मनमानी बातें बोलते हैं अयम वापे वृप सर्तप अभिरोना पार्थिव मृत सिरोमड़े परिहासशील कोमल वाले राजा को पाकर सेवा चमते बर्ताव करते हुए कहते हैं।, कर, हैं कि राजन आपसे इस काम का होना कठिन है आपका यह वर्ताव बहुत बुरा है इस बात से यदि राजा हुए, तो वे उन्हें देखकर हर देते हैं और उनके द्वारा सम्मानित होने पर भी वे दृष्ट सेवक प्रसन्न नहीं होते इतना ही नहीं वे सेवक परस्पर स्वार्थ साधन के निमित्त राज्यसभा में ही राजा के साथ विवाद करने लगते हैं मिश्रि मंत्रम चुण्वंति तुष्कृत लीलया चुवती सवग्ञ्यास शासन राज की गुप्त बातों तथा राजा के दोषों को भी दूसरों पर प्रकट कर देते हैं राजा के आदेश की अवहेलना करके खिलवाड़ करते हुए उसका पालन करते हैं। अलंकार पुरुष सिंह राजा पास ही खड़ा खड़ा सुनता रहता है निर्भय होकर उसके आभूषण पहनने खाने नहाने और चंदन लगाने आदि का मजाक उड़ाया करते हैं निंदन स्वान भारत उनके अधिकार में जो काम नाम जाता है उसको वे बुरा बताते हैं और छोड़ देते हैं उन्हें जो वेतन दिया जाता है उससे वे संतुष्ट नहीं होते हैं और राजकीय धन को हड़पते रहते हैं क्रीड एव राजेति लो जैसे लोग में चिड़िया के के साथ साथ खेलते हैं उसी प्रकार वे भी, भी राजा के साथ खेलना चाहते हैं और साधारण लोगों से कहा करते हैं कि राजा तो हमारा गुलाम है एते चैवा चैवा परे युदे युदे राजा जब परिहासशील और कोमल स्वभाव का हो जाता है तब ये ऊपर बताए हुए तथा दूसरे दोष भी प्रकट होते हैं श्री महाभारते शांत पर राजधर्मानुशासन पर्व रही ठट चतर छठ पंचाशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में छप्पनवा अध्याय पूरा हुआ